ओ आध्यात्मरामण बालकांड प्रथम सर्ग पृथ्वी यृथ्वी भरवाय दिवी संप्रार्थितिमय संजात तले रविकुले मया मनुष्यो व्यय निश्च्र पुनरगा ब्रह्मत्वमाद्यम श्रीराम पापहराम विधाय जगता तम जानकेश भजे जिन में अविनाशी प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी तल पर सूर्यवंश में माया मानव रूप से अवतार लिया और जो राक्षसों के समूह को मारकर तथा संसार में अपनी पाप विनाशनी अविचल कृति स्थापित कर पुनः अपने आद्य स्वरूप में लीन हो गए उन श्री जानकी नाथ का मैं भजन करता हूँ विश्वोद्भवस्थित लयादे तुमेक मायाश्रय विगत माया मचिन्त मूर्ति माय आनंद सांद्रमलम जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि एकमात्र कारण एक माया के आश्रय होकर भी मायातीत है अचिंत स्वरूप है आनंद घन है उपाधि दोषों से रहित है तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप है उन तत्ववेदता श्री सीतापति को मैं नमस्कार करता हूँ पठंति ये निमन्य तथा श्रृणवती चाध्यात्मिक शुभम सर्वपुराणसमत निर्धत पापा हरमेव यानी ते जो लोग इस सम्मत पवित्र आध्यात्म रामायण का एकाग्रचित्त से नित्य पाठ करते हैं और जो इसे सुनते हैं वे पाप रहित होकर हरि को ही प्राप्त करते हैं अध्यात्मायण नि पठेद्यथिछेद मुक्ति गवाम सहस्रातकोटिदाना फल लभेद्य शुणिया यदि कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है तो वह अध्यात्म रामायण का ही नित्य पाठ करे जो कोई मनुष्य इसका नित्य श्रवण करता है वह लाखों करोड़ गोदान का फल प्राप्त करता है पुरारिगिर संभूता श्रीरामाय नव संगता अध्यात्म राम गंगेयम पुनाति भुवनत्रयम श्री श्रीशंकर रूप परवस्ती निकली हुई राम रूप समुद्र में मिलने वाली यह आध्यात्म रामायण रूपी गंगा त्रिलोकी को पवित्र कर रही है कैलासागरे कदाचि अभी सती विमले मंदिरे रत्नपीठे सम्मिष्टम ध्यान निष्ठम त्रिनयनम अभयम सिद्ध सिद्धसंघय देवी वाक संसा गिरीवरतनया पार्वती भक्त नम्र देवमी देवमीशम शकलमलहरम वाक्यामानकंदम एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान शुभ भवन में दत्त सिंहासन पर ध्यानावस्थित बैठे हुए सिद्ध समूह सेवित नित्य निर्भय सर्वपापहारी आनंदकंद देवदेव भगवान त्रिनयन से उनमें वामांक में विराजमान श्री गिरिराज कुमारी पार्वती ने भक्तिभाव से नम्रतापूर्वक ये वाक्य कहे